योग प्रदीप ष्दर्शन समन्वय चेतन तत्व पुरुष अद्वैत कैचिक्ष द्वैतमीक्षति चापरे मम तत्व न जानती द्वैताद्वैत विवर्जित कोई कोई अद्वैत की इच्छा करते हैं और कोई द्वैत की ये दोनों मेरे शुद्ध परमात्म तत्व को नहीं जानते वह द्वैत अद्वैत दोनों से परे हैं उसमें न द्वैत है न अद्वैत है भेदा भेद विवर्जि, विवर्जित विवर्जित पंथ तत्ववेदता ज्ञानी का मार्ग भेद अभेद से अलग है एक कहूँ तो अनेक सो सोदिखत एक अनेक जहाँ कछुनाएं सूर्यास्त यहाँ पर यह भी बता देना आवश्यक है कि स्वरूप अवस्थिति में पहुँच कर चित्त से सारे संस्कारों के नाश कर लेने पर भी जो योगी सब प्राणियों के कल्याण का संकल्प करने अपने चित्त में बनाए रखते हैं इनके चित्तों के बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन नहीं होते किंतु ये चित्त अपने विशाल सात्विक शुद्ध स्वरूप से ईश्वर के विशुद्ध में चित्त में जिसमें वेदों का ज्ञान और सारे प्राणियों के कल्याण का संकल्प विद्यमान है समान संकल्प होने से लीन रहते हैं और वे असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था के सदृश शुद्ध चैतन्य परमात्म स्वरूप में अवस्थित रहते हैं ईश्वरीय नियमानुसार संसार के कल्याण में जब जब उनकी आवश्यकता होती है तब तब वे अपने शुद्ध स्वरूप से इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं दूसरे शब्दों में अवतार लेते हैं यथा यदा यदा ही धर्म से भारत अभ्युत्थानधर्म अधर्मस्य तदात्त्मा सृजाम्य परित्राणाय पाणय विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संभवामि युगे युगे हे भारत जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ अपने शुद्ध स्वरूप से सबल स्वरूप में अवतरण करता हूँ अर्थात भौतिक जगत में अवतार लेता हूँ सज्जनों की रक्षा के लिए और दूषित कार्य करने वाले मनुष्यों का संहार करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए योग युग में प्रकट होता हूँ सांख्य और योग को कैवल्य जिसमें संसार का बीज मात्र भी न रहे अभिमत है इसलिए उन्होंने पुरुष संख्या एक अर्थात जीवात्मा जो अनंत अंतकरणों के संबंध से अनंत है जड़ तत्व अर्थात ज्ञान रहित सक्रिय त्रिगुणात्मक प्रकृति और पुरुष संख्या तीन अर्थात परमात्म तत्व जो शुद्ध चेतन निष्क्रिय ज्ञान स्वरूप है इन तीनों का ही विशेष रूप से वर्णन किया है सांख्य पुरुष संख्या एक अर्थात जीवों की जो संख्या में अनंत है ज्ञान और सन्यास त्याग द्वारा जड़ तत्व अर्थात त्रिगुणात्मक प्रकृति से पूर्णतया अभिन्न करके पुरुष संख्या तीन अर्थात परमात्म तत्व तक के ले जाता है इसलिए उसमें पुरुष संख्या एक अर्थात जीवों को बहुत अनंत संख्या वाला और पुरुष संख्या तीन अर्थात परमात्म तत्व को क्रिया रही शुद्ध ज्ञान स्वरूप के विशेषण के साथ वर्णन किया गया है योग पुरुष संख्या एक अर्थात जीवों को पुरुष संख्या दो अर्थात पुरुष विशेष ईश्वर प्रणिधान द्वारा पुरुष संख्या तीन अर्थात परमात्म तत्व तक पहुँचता है इसलिए उसमें पुरुष संख्या दो अर्थात ईश्वर की जड़ तत्व के साथ महिमा को विशेष रूप से दर्शाया है व्याख्या इस चेतन तत्व का शुद्ध स्वरूप जड़ तत्व से सर्वथा विलक्षण है अर्थात ज्ञान स्वरूप और निष्क्रिय है चुंबक और लोहे के सदस्य इस चेतन तत्व की सन्निधि से ही जड़ तत्व में ज्ञान नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है इस चेतन तत्व की सन्निधि के कारण पूर्वोक्त जड़ तत्व में एक प्रकार का क्षोभ हो रहा है जिससे प्रधान में महतत्व महत्त्व में अहंकार अहंकार में तन्मात्राओं और इंद्रियों का और तन्मात्राओं में सूक्ष्म भूतों से लेकर पांचों स्थल भूतों तक का परिणाम हो रहा है इसी आशय को अपनिषद में दूसरे शब्दों में बतलाया है यंतु नाभ इव तंतु प्रधानजय स्वभावतो देव एकः स्वृणोत सनोदात ब्रह्माप्ययम श्वेताश्वत वह एक अखंड परमेश्वर जो मकड़ी के सदृश प्रधान मूल प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तंतुओं कार्यों से अपने आप को स्वभावतः आच्छादित कर लेता है वह हमें ब्रह्म में लय समाधि स्वरूप में स्थिति देवे